सहनावत सहनो भुन सह वीर तेजस्विनावधीतमस्तु वह तेजस्वीधीतमस्तु मेदिषा शांति शांति शांति हा जी कल से जो छठा सूत्र जो किया था ना उसको दोबारा करते हैं हाँ जी तीसरे और चौथे सूत्र में हाँ जी बोलिए तो जी पूरा क्यों बंद करते हैं पूरा बंद है जी पर लिया हाँ जी, हाँ जी।, जी। एक एक एक ये तो एक तो ये तो तो व्यक्ति और इनमें एकत्व है नहीं एक एकत्व से उसको बोलेंगे कैसे उसको बोलने के लिए एकत्व शब्द का प्रयोग किया है एक एक में नहीं रहता तो उसको बोलने के लिए एकत्व पृथकत्व पृथकत्व ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है एकत्व और पृथकत्व एकत्व से वहां संख्या को लिया जा रहा है एक एकत्व का मतलब एक संख्या ऐसा एकत्व एक एकत्व एक पृथकत्व अभाव में एकत्व, यानी एक संख्या अनु, में एक संख्या और एक पृथक में एक एकथकत्व नहीं रहते हैं और महत्व के समान ये कहना चाहते हैं क्या जाति तो एक ही है वो एक जाति दूसरी जाति में नहीं रहेगी ये कहने का मतलब ही नहीं है ना ये जो कहा जा रहा है ना जाति तो ये, जैसे वो भी एक ये एकत्र तो तो एक ही है ना वो दो थोड़े हो गए उसको थोड़ा कहना चाह रहे हैं एकत्व का मतलब या एक संख्या ले रहे हैं अगर जाति को लेने में समस्या नहीं आएगी आप जो कहना चाह रहे हैं ना जाति तो पृथक पृथक हो तब नहीं रहते ऐसा कह सकते तो जाति तो एक ही है पृथक पृथक क्या है मतलब आप में एकत्व है मेरे में एकत्व है ये अलग थोड़े है आपका एकत्व मेरा एकत्व अलग नहीं है एक ही चीज है ना वो तो एक ही चीज को एक ही चीज में नहीं रहे तो थोड़ा कहना चाह रहे हैं मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको इसलिए यहां एकत्व से एक संख्या को कहा जा रहा है और पृथकत्व से पृथकत्व को कहा जा रहा है एक यानी एक का मतलब एक संख्या के साथ में रहने वाला पृथकत्व ऐसा ऐसे एकत्व से भी कोई समस्या नहीं आएगी आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तो एक से एक संख्या को ही कहना चाह रहे हैं और चौथे सूत्र में क्या है हाँ वही है एकत्व से संख्या को ही कहना चाह रहे हैं संख्या सभी पदार्थों में नहीं रहती है केवल द्रव्य में रहती है ये कहना चाहते हैं ठीक है ठीके? ननो द्रव्यु अपि गुणकर्मण इव हाँ जी हाँ बोलिए क्या सातवें अध्ययक बारहवा सूत्र हाँ जी अदृष्टा चार अच्छा, अच्छा शिष्टादी में चलेगा जी हाँ जी एक, एक जी। में नहीं। क्या नहीं समझ में आया ये कहना चाह रहे हैं भूमिका को देखिए एक द्रव्य सापेक्ष भावात महत्व व्यवहार अत्र अच्य एकस्मिन पार्थिव द्रव्य एकस्मिन पार्थिव द्रव्य का मतलब कोई भी एक पृथ्वी वाला पदार्थ उसमें सापेक्ष सापेक्ष विशेष अपकर्ष उत्कर्षस्य सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे की अपेक्षा से और एक दूसरे की अपेक्षा किस रूप में विशेष के रूप में और अपकर्ष के रूप में यानी उत्कर्ष और अपकर्ष के रूप में भावात अभावात् यानी उत्कर्ष का होना या उत्कर्ष का ना होना अपकर्ष का होना अपकर्ष का ना होना कथम अनुत्व महत्व व्यवहार जी यहाँ पर ये हम अपकर्ष से और उत्कर्ष से हम्म तो लेंगे और उत्कर्ष से अभाव लेंगे ऐसा करेंगे या फिर ऐसा नहीं नहीं नहीं नहीं। उसी भाव बा यानी अपकर्ष का भी होना ना होना उत्कर्ष का भी होना ना होना ठीक है उसका समाधान सूत्र से दिया है एक कालत्वाद एक ही काल में इसको ग्रहण करने के कारण से यानी एक ही काल को ध्यान में रख करके ये दोनों देखा जा रहा है कैसे ये तो ही एकस्मिन काले तत्र एकस्मिन पार्थिव द्रव्ये अनुत्व महत्व च प्रतीयते यद वह उपलब्ध थे एक ही काल में एक ही काल में तत्र तस्वीन पार्थिव द्रव्य एक ही पदार्थ जो पार्थिव द्रव्य है मान लीजिएगा आप रखिएगा आंवले ठीक है ना उसी आंवले को ध्यान में रखकर के उसी काल में एक काल का मतलब उसी काल में मान लो बीच में आंवला है इधर बेर है उधर बिलु है ठीक है ना तो सापेक्ष से एक दूसरे की अपेक्षा से उसमें अपकर्ष भी है और उत्कर्ष भी है यानी आंगले में बेल की अपेक्षा से अपकर्ष है और बेर की अपेक्षा से उत्कर्ष है मुझे इसमें एक वस्तु है, एक है और काल भी एक है तो फिर उसमें दो एक ही काल में दो विरुद्ध धर्म कैसे हम उसको हटा हैं एक सापेक्ष से घटा रहे हैं ना सापेक्ष से घटाने में क्या आपत्ति आ रही है मतलब पहले पहले देखिएगा आंवले को आप समक्ष रखा है आंवले को ध्यान में रख के आंवले को उत्कर्ष दिखाना है और अपकर्ष दिखाना है ठीक है ना तो बेल की दृष्टि से बेल की दृष्टि से तो आंवले को अपकर्ष में दिखा रहा है दिखाया जा रहा है एक काल हो गए तो मतलब वो उस रूप में आप नहीं देखो एक काल का मतलब वर्तमान काल आप ये कहना चाह रहे हैं जब इसको देखेंगे ना तो ये अलग काल हो गया फिर बेल को देखेंगे वो भी अलग काल हो गया फिर तो दोनों की तुलना होगी नहीं कभी आप इसी को क्यों देख रहे हो अब इन दोनों के बीच में भी तो अलग अलग काल हो गए ना ये आंवला जब आंवले को देखेंगे उसी काल में आप उसको नहीं देखेंगे और उसी काल में आप इसको नहीं देखेंगे ये नहीं कहना चाह अब एक ही काल में का मतलब है मैं आप सबको देख रहा हूं एक ही काल में देख रहा हूं ना क्यों जी आप सबको दस आदमी को एक साथ देख रहा हूं मैं ठीक है ये है एक काल अब सबको देखता हुआ मैं ही ये कह रहा हूं कि मेरी दृष्टि से ये आ, आ, कम लाल वाले हैं क्योंकि देखो लाल तो है इसमें लेकिन कम लाल है ठीक है ना और आपकी दृष्टि से अधिक लाल वाले या उन उनको पीछे वाले कौन उनकी दृष्टि से अधिक लाल वाले हैं एक ही काल में तो हो रहा है इसका यह अभिप्राय है ये कहना चाहते हैं वही बात है। फिर भी फिर भी से आपको आपत्ति क्या रही इसमें कोई आपत्ति है क्या एक काल का मतलब यह है एक काल की एक सापेक्ष तो होता है ना एक काल का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको देख रहा हूं तो आपको समझ रहा हूं ठीक है ना आपको समझता हो मैं इनको थोड़ा समझ सकता हूं वो मन एक समय में एक काम करता है वो वाली बात यहां नहीं लागू हो रही है वो तो मैं केवल आपको ही देखूंगा इनको नहीं देखूंगा लेकिन मैं एक ही काल में आप दोनों को देख रहा हूं तो ये एक मोटे तौर पर है उस उतनी सूक्ष्मता से नहीं कहा जा रहा है यहां पर कि मन एक समय में एक ही काम करता है तो जब आंवले को देखा जा रहा है तो उसी काल में बिलू को नहीं देखा जाएगा उसी काल में बेर को नहीं देखा जाएगा यह बात तो ठीक है उस उस सुक्ष्मता से ये नहीं कह रहा एक काल का मतलब जैसे मैं एक साथ आप सबको देख रहा हूं ये एक काल इस रूप में एक काल है ये तो तो क्या अनुपलब्धि कह रहे हैं सापेक्ष सापेक्ष विशेष भाव अभाव निमित्त यो उपलब्धि उपलब्धि बताइए इसमें अनुपलब्धि का उपलब्धि अनुपलब्धि का मतलब है अपेक्षा से यानी बेल को आप देखेंगे बेल आंवले को देखेंगे आंवले की अपेक्षा से तो वो आ, आ, क्या कहते हैं महत्व की अनुपलब्धि है ठीक है क्या कहना चाहिए इसमें जो हाँ हाँ ऐसा कहना जब आंवले को देख रहे हैं तो आंवले में आ, बेल की अपेक्षा से तो ये आ, महत्व की अनुपलब्धि है ठीक है और बेर की अपेक्षा से उपलब्धि है ऐसा समझ लीजिएगा वो विवक्ष है कैसे भी आप कर सकते हो यानी एक और महत्व है एक और अणुत्व है और बीच में आंवला है ठीक है ना आंवला जो बीच में है ना तो वो बहुत बड़ा आंवला है ना बहुत छोटा है बीच वाला है अब बीच वाले को ध्यान में रख के हम ये अनुभव कर रहे हैं कि बेर की दृष्टि से तो उसमें महत्व की उपलब्धि हो रही है हा? और बिल्लू की दृष्टि से महत्व की अनुपलब्धि हो रही है ऐसा ठीक है हा जी आगे बढ़े फिर ननो अपि अत्र इति द्रव्युअ ननो एक प्रश्न है द्रव्यु द्रव्यो में भी गुणकर्मणोव हो का होना भ्रात भ्रांत मानना चाहिए अर्थात भागतम गोन मानना चाहिए भागतम सो गोन ही मानना चाहिए उसको द्रव्यो में गुण और कर्म के समान अत्र का ऐसा मानने पर हानि क्या होगी इति इतनी इस बात को लेकर के समाधान के रूप में प्रतिविधी उसका खंडन किया जाता ऐसा नहीं हो सकता द्रव्यो में भी गोन हो ऐसा नहीं हो सकता बोलिए एकत्व अभाव भक्तिस्तु न विद्यते, विद्यते। कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्मसु यदा संख्या समानत्व अभाव यदा जब द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में संख्या का समान रूप से अभाव माना जाए यानी द्रव्य में भी संख्या नहीं है गुण में भी नहीं है और कर्म में भी नहीं है तो इन तीनों में संख्या का समान रूप से अभाव माना जाए तदा ऐसी स्थिति में द्रव्येशु संकेत से भाक तत्व न संभवति उस स्थिति में द्रव्यों में संख्या का होना गोन रूप से भी नहीं माना जाएगा पकड़ में आए क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गए जब तीनों में आप समान रूप से माना ही नहीं है तो फिर द्रव्य में संख्या का होना गुण रूप से भी नहीं माना जा सकता क्यों इसलिए नहीं माना जा सकता आगे समाधान कर रहे हैं गुणे कर्म ही भाक्तत्व से द्रव्ये न। गुण और कर्म में ही गुण रूप से संख्या का होना मानना चाहिए द्रव्य में नहीं मानना चाहिए द्रव्यम ही तद भिन्नम क्यों नहीं मानना चाहिए क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म इन दोनों से भिन्न है तद भिन्नम को इस खोला है तद शब्द को खोला है गुण कर्माभ्याम भिन्नम गुण और कर्म से द्रव्य सर्वथा अलग है क्यों तदाश्रयच क्योंकि उसी द्रव्य के आश्रित ये रहते हैं गुण और कर्म इसलिए गुण कर्म से द्रव्य सर्वथा भिन्न है अथवा अब दूसरे ढंग से समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हैं एकत्व अभाव द्रव्य संक अभा अवर्तमान भक्तिर भाक्तत्व न संभवती कहते हैं एकत्व अभावाद, एक संख्या का अभाव होने से कहा पर द्रव्ये अपि, द्रव्य में भी संकयिक अभाव आपने गुण और कर्म के समान द्रव्य में भी संख्या का अभाव मानते हैं ऐसा अभाव मानने से भक्ति ही अर्थात भागत्व न संभवती फिर गौण रूप से संख्या का होना सिद्ध नहीं हो सकता यानी किसी में भी गौण रूप से संख्या का होना सिद्ध नहीं हो सकता यदि आपने द्रव्य में नहीं माना है तो क्यों ये पकड़ में है यानी आपने द्रव्य में यदि संख्या को नहीं माना तो फिर गुण रूप से संख्या का होना कभी भी संभव नहीं हो सकता है हाँ जी सामान्य विशेष संवाय सामान्य और विशेष और संवाय वो कहां रहते हैं वो भी तो गुण कर्म के समान ही तो है सामान्य तो जाति है संवाय तो संबंध है वो द्रव्य के कारण से ही होते हैं सारे आप छह पदार्थों में अगर देखे जाए देखा जाए तो द्रव्य द्रव्य है बस द्रव्य की मुख्यता है और बाकी पांचों पदार्थ द्रव्य के आश्रित से होते हैं पांचों का व्यवहार द्रव्याश्रित होते हैं द्रव्य को हटा दो आप तो ये पांचों का कोई अस्तित्व नहीं है मैं ये कहूं ईश्वर को हटा दो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं इसको कोई समझ नहीं सकते खुद नहीं पहचान सकता अपने आप को और संसार का कोई मतलब नहीं है जब भगवान को हमने हटा दिया वो वाली स्थिति है ठीक है तो इसलिए द्रव्य को अगर आपने हटा दिया है तो फिर गौणत्व किस आधार पर आप कहेंगे क्योंकि उसका मुख्यत्व कहीं हो तभी तो गौणत्व की स्थिति आएगी गौणपन मुख्यता के कारण से है अगर मुख्य को आपने हटा दिया तो फिर गौण का प्रयोग कैसे करेंगे ये कहना चाहते भातम ही वैसे जाति हाँ। और सामान्य और विशेष तो वैसे भी गुण तो, रहते नहीं।, वैसे भी नहीं।, गुण तो नहीं रहते हैं। पर जाति भी कहां रहेगी बिना द्रव्य के तो आ, वो तो है ही मैं वही कहना चाह रहा हूं ना उनको मतलब सामान्य विशेष समवाद जो आप कहना चाह रहे हैं तो वो भी तो द्रव्य के आश्रित हैं जब आपने द्रव्य को हटा दिया तो फिर तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना ये कहना चाहते हैं हाँ जी क्या कह रहे हैं जो संख्या की बात है। वो भी भक्त प्रयोग है एक जाति जो बोलना है वो भी भागते है जैसे एक गुण बोलना भक्त है एक कर्म बोलना भी भागते है ऐसे एक जाति बोलना भी भागते है।, है, है हाँ ठीक है तो भक्त क्या भक्त का मतलब क्या है भक्त को समझा रहे हैं भक्तम ही गौणम ज्ञानम भक्त का मतलब है गौण ज्ञान गौण रूप है राजेश जी हां गौण ज्ञान कहो भान भान कहो तदा वक्त शक्यते तो ये गौण ज्ञान या गौण रूप से भान होना प्रतीत होना ये तभी वक्तुम शक्य तभी कह सकते हो यदा क्वचित तद वास्तविक मुख्यम वा यदा जब क्वचित कहीं पर तद वो जो संख्या है वह संख्या वास्तविकम वास्तविक रूप से मुख्य रूप में कहीं विद्यमान हो वह संख्या कहीं तो मुख्य रूप से विद्यमान हो तभी गौण रूप में किसी और में आप प्रयोग कर सकते हो ये कहना चाहते हैं द्रव्य गुण कर्माणी तो अर्थपदाणी द्रव्य गुण और कर्म ये अर्थ पद से कहे जाते हैं तत्र द्रव्यम स्वतंत्रम इन तीन पदार्थों में द्रव्य तो स्वतंत्र पदार्थ है गुण कर्मनी परतंत्रे द्रव्य तंत्रे गुण और कर्म जो है ये परतंत्र है द्रव्य के अधीन रहते हैं गुणकर्मनोस्तु तो वास्तविकेना मुख्य न संख्यकत्व भवितव्य में बना गुणकर्मो गुण और कर्म इन दोनों में वास्तविक रूप से यानी मुख्य रूप से संख्या के एकत्व के रूप में भवितव्य उन में उनमें नहीं रह सकते एक संख्या के रूप में मुख्य रूप में गुण और कर्म में तो रह नहीं सकते क्यों परतंत्र होने के कारण से न्यायात और बच केवल द्रव्य ही है परिशेष से बचाव द्रव्य है तो परिशेष न्याय से द्रव्यु ही संकेविक मुख्यम सिया तब तो द्रव्यो में ही संख्या का वास्तविक मुख्य रूप में होना सिद्ध होता है इति पुनः तत्र भाक्तमी कथनम प्रलाप मात्र असिद्धम च जब संख्या मुख्य रूप से द्रव्य में ही रह सकती है ऐसी स्थिति में फिर आप उस द्रव्य में गौण रूप से संख्या रहती है ऐसा जो कथन करना है यह प्रलाप मात्रम ये तो व्यर्थ बात है और ऐसा व्यर्थ बात को स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए वो व्यत बात असिद्ध होती है मुख्यत्वस्य अभावे भाग असंभवात मुख्य के ना होने के कारण से गौण भी नहीं होता है मुख्य रूप में कोई वस्तु नहीं है तो वो गौन रूप में भी नहीं रह सकती है ये कहना चाह रहे सूत्र त्रय प्रदर्शिता संकेतत्व संदर्भ शंकर मिश्रादि भी न सम्यक व्याख्यात इन तीनों सूत्रों में जो संख्या को लेकर के वर्णन किया गया है शंकर मिश्रादि के द्वारा वो ठीक से व्याख्या नहीं किया गया है ठीक है सूत्रार्थ हाँ। ये इसलिए करवाया कल का पाठ मैंने हटा हटा दिया है रिकॉर्डिंग से इसलिए सूत्र को दोबारा करवा रहा सूत्रार्थ मुख्य रूप से एकत्व का अभाव होने से मुख्य रूप से एकत्व का अभाव होने से गौण रूप से भी एकत्व का अभाव हो जाता है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यदि द्रव्य में एकत्व का यदि द्रव्य में मुख्य रूप से एकत्व का अभाव माना जाने से गौण रूप से एकत्व का भी अभाव माना जाएगा ऐसा भी लिख सकते हैं द्रव्य को लिख सकते केवल यदि द्रव्य में इतना जोड़ दो तो दूसरा ढंग से बन जाएगा हाँ जी शुरुआत हम्म भागव गुण न संभवतुण कर्म नहीं है तो तो तो भागवत तो में नहीं होता है तो इस विषय में जो काल काल द्रव्य रूप में पता क्या है वो गुण नहीं है वो कर्म भी नहीं ठीक है काल जी और जो काल का द्रव्य रूप में जो व्यवहार है वो भी गुण व्यवहार तथा सापेक्ष व्यवहार है वास्तविक तो कि उस ऐसा कोई नियम नहीं है ना एक जगह नहीं मानेंगे तो दूसरी जगह भी नहीं मानना चाहिए वहाँ तो उनके भी ना काम ही नहीं चल रहे ना वहां काल के बिना दिशा के बिना तो काम ही नहीं चल सकता इसलिए काल और दिशा की कल्प वहां वो गौन नहीं है गौन का मतलब है द्रव्य की दृष्टि से वो नहीं है वैसे तो द्रव्य माना गया है यानी काल्पनिक रूप से यानी इसको व्यवहारिक द्रव्य इसको काल्पनिक भी नहीं बोलते व्यवहारिक द्रव्य बोला जाता है व्यवहारिक द्रव्य के रूप में उसको स्वीकार किया गया है क्योंकि उसके बिना व्यवहार ही नहीं हो सकता अब गुण और कर्म यानी संख्या को गुण रूप से इसमें मानना चाहिए तो इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि द्रव्य है किसी को धारण करने के लिए द्रव्य तो पहले से विद्या मान है ना किसी को धारण करने के लिए तो जब द्रव्य धारण करने के लिए तो उसमें क्यों बिठाएंगे नहीं उसमें बिठा दो ना और उसमें भी आप गौन मानोगे तो फिर कहीं मुख्य तो पता ना पड़ेगा आपको यहां तो वो समस्या आ रही वहां कोई समस्या नहीं है वो अलग प्रक्रिया ही अलग प्रक्रिया है पकड़ में आ गया जी इसकी भूमिका में यदि हम पूछे कि रूप में या कर्म में संख्या तो माने तो क्या हानि अभी ठीक है शब्द प्रमाण हमारे पास नहीं है क्या हानि हो सकती है गुणों में गुण नहीं रहते हानि हो सकता है यदि गुण में में या ये अपने तो हानि तो तो तो हानि ये है कि उसको भी आपको द्रव्य मानना पड़ेगा उसको भी द्रव्य मानना पड़ेगा मतलब हानि का हानि हानि उस प्रकार की हानि नहीं है जिस तरह का आप बताना चाह रहे यानी मनुष्य के प्रयोजन में कोई हानि होती है ऐसी कोई हानि नहीं है ऐसी कोई हानि लेकिन जो सिद्धांत बनाकर के जिन द्रव्यों को लेकर के हम चल रहे हैं वो उसमें हानि होगी यानी जैसे ये द्रव्य है तो फिर उसको भी आपको एक अलग सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि ये भी अपने आप में धारण करने वाला एक और तत्व है फिर उसका गुण नाम नहीं देंगे आप उसको और कुछ देना पड़ेगा आपको तो बहुत जटिल प्रक्रिया चलती जाएगी ना तो उसको गुण कहेंगे गुण का मतलब ये है जो किसी का आश्रित रहता है वो उसका नाम गुण नहीं रहेगा कुछ और नाम रखना पड़ेगा आपको वो क्या होगा फिर तो उसकी अलग क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी आपको एक और नहीं तो तो मतलब तो तो वास्तविक में कहीं तो मानना पड़ेगा ना कहीं रहता है ये कि सारे उन्होंने समाधान कि उस दो में भागते हैं इसलिए इसमें दोनों मुख्य है हैं। दो तो, तो बहुत सारे सारे सिद्धांतों को आपको बदलना पड़ेगा जितने सिद्धांत बताए गए हैं जिस, जिन सिद्धांतों को लेकर के चला जा रहा है वो सारे सिद्धांत आपको बदलना पड़ेगा नई प्रक्रिया आपको बनानी पड़ेगी नहीं वैसा दोष नहीं आता ऐसा नहीं है दोष तो आ ही रहे ना मतलब आपको पूरी पूरे तंत्र को बदलना पड़ेगा मतलब व्यर्थ मेहनत करना पड़ेगा जो बस यही हानि है मान लीजिएगा आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ यही है इसमें जाकर के हवन करना है आप चुपचाप जाकर के वहां बैठकर के सब साधने बैठ करके करोगे तो आ, हम यहाँ नहीं मानेंगे तो ठीक है फिर आपको नई यहां बनानी पड़ेगी नए साधन जुटाने पड़ेंगे इतना व्यर्थ पुरुषार्थ तो होता जाएगा आपका मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए गुण है तो जो पहले एक सिद्धांत बना सारे सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा हम एक सिद्धांत ये कर देंगे की जो आप कहकर के आएंगे गुणों के अंदर नहीं रहे कर्मो के अंदर गुण के अंदर कर्म नहीं रहे नहीं रहे हम कह देंगे की नहीं ऐसा नहीं होता है कहीं कई गुणों के अंदर रहते भी है कहीं गुणों के अंदर नहीं रहते ऐसा नहीं ऐसा तो क्यों करवाना चाहते हैं फिर वही बात है दोष क्यों नहीं आ रहा है बताया ना दोष यही दोष है जो अभी बता रहे सिद्धांत तो, आपको बदलने पड़ेंगे ना सिद्धांत है नहीं एक सिद्धांत नहीं है बहुत जगह आपको बदलना पड़ेगा ना जहाँ जहाँ ये प्रसंग आए वहाँ वहाँ आपको बदलना पड़ेगा नया सोच रखना पड़ेगा नई तैयारी करनी पड़ेगी आपको नया मेहनत करना पड़ेगा अब द्रव्य को समझाने के लिए हम बताते हैं कि द्रव्य में गुण रहते हैं अब गुण में भी गुण रहते हैं तो फिर वो क्या चीज है इस शास्त्र में बहुत सारा परिवर्तन इस शास्त्र में नहीं पूरे पूरे व्यवहार को ही बदलना पड़ेगा आपको हम जब आज बोलते हैं ना देखो अग्नि में गर्मी होती है ये हम यही समझा देना अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी होती है अग्नि उसको कहते हैं जिसमें लपटे होती हैं जो भी हम उसकी विशेषताएं धर्म बताएंगे गुण बताएंगे अब आपने गुणों की तो अलग व्यवस्था बना दी है भाई संख्या रहती है उसमें तो गुण में संख्या रहती है तो और भी रखो ना उसके अंदर कर, के दर, के दर, के दर, नहीं भी तो वो नई उपलब्ध होते उपलब उपलब्ध होती सारी व्याख्या करके मेहनत करवाना पड़ेगा ना आपको मतलब एक सिद्धांत को समझने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है और दूसरा आप नया सिद्धांत बनाओगे तो उसके लिए और समय लगेगा व्यर्थ पुरुषार्थ होगा इसलिए ऋषियों ने संक्षेप से जितने सिद्धांत बनाए है ना उतने सिद्धांतों को लेकर के चलना चाहिए ये जो नव्य लोग दुनिया भर के सिद्धांत निकाल करके चल रहे हैं ना कितना क्लिष्ट बनाए उन लोगों ने जो जिस काम को सरलता से कर सकते हो तो इतना क्लिष्ट बना करके इतने वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है जो सरलता से जो बात समझ में आ रही है उसको आप बहुत कठिन बना कर क्यों चलाना चाहते हैं ये समस्या आएगी यानी व्यवहार में ही अपने कोई दिक्कत आएगी हाँ जी हाँ जी तो जी पृथ्वी तो तो ये तो इस पृथ्वी के आधी नहीं वो तो कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों के आधी नहीं रह, रहते ही है ये परतंत्र उस रूप में परतंत्र है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना लेकिन ये किसी और गुणों को तो अपने में धारण कर रहे हैं ना इस रूप में स्वतंत्र है ये स्वतंत्रता है कि अन्यों को धारण करने के कारण से इसकी स्वतंत्रता है लेकिन इसको भी कोई धारण कर रहा है तो उस रूप में परतंत्र है उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कारण कार्य द्रव्य कारण द्रव्य उनके आश्रित रहेगा इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें क्या आपत्ति आएगी जैसे ईश्वर है ईश्वर किस, किसी के कि आश्रित नहीं रहता वो स्वयं स्थित है क्योंकि वह द्रव्य है ऐसा अब आत्मा है वैसे कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन किसी न किसी के आश्रित तो रहना पड़ेगा शरीर के आश्रित रहना पड़ेगा शरीर के आश्रित रहना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहना पड़ेगा ईश्वर के आश्रित रहना पड़ेगा मतलब संसार के आश्रित भी रहना पड़ेगा ईश्वर के आश्रित भी रहना पड़ेगा पर ईश्वर को किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं है वो स्वतंत्र है इस रूप में यदि संसार नहीं है का वो वो वो अलग बात है स्वतंत्र इस रूप में है कि वो अच्छा भी करे बुरा करे वो स्वतंत्र बस इतनी स्वतंत्रता है उसकी चलिए हाँ नहीं घटा कि ईश्वर का तो गट रहा है ना ईश्वर स्वतंत्र है बस कहीं कोई तो द्रव्य गट रहा है ना ये द्रव्य स्वतंत्र है बस और जो कारण द्रव्य होते हैं वो स्वतंत्र ही होते वो किसी के आश्रित नहीं रहते कारण द्रव्य हाँ, आकाश में स्वतंत्र है हाँ जी बड़े आगे त्रव विशिष्टत्व प्रतिपाद्य प्रति उसी संदर्भ में विशेष बात को लेकर के प्रतिपादित किया जा रहा है बोलिए कार्य कारण यो हो, एकत्व, एक पृथत्व अभावात एक एक न न श्रेन्याम, श्रेन्याम, एक न न विद्यते कहते हैं कार्य कारणे च च च च कारण भवति तो कह रहे हैं कार्य कारणे यानी एकत्व और एक पृथक्व ठीक है ये दोनों इन दोनों को लेकर के बताया जा रहा है कार्य के रूप में और कारण के रूप में इसी को खोल के समझाया जा रहा है कार्य श्रेण्याम कारण श्रेण्याम यानी एकत्व ना तो कार्य के अंतर्गत आता है ना कारण के अंतर्गत आता है एक पृथक्तव ना कार्य के अंतर्गत आता है ना कारण के अंतर्गत आता है इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता है ये कहना चाहते हैं। कार्य कारणे च कार्य में और कारण में अर्थात कार्य श्रेणियाम कारण श्रेण्याम कार्य के श्रेणी में और कारण के श्रेणी में एकत्व एक पृथक्वस्या च एकत्व का और एक का। अभावाद अभाव होने से अर्थात असंभवात संभव न होने से एक, एक, एक और एक पृथक ये दोनों ही न तो किसी के कार्य हो सकते हैं न कारणम च और न कारण बन सकते हैं है? जी का हाँ यही इसके अतिरिक्त तो ओ... इसका अतिरिक्त तो अभी तक मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है जैसे यूं तो जीवात्मा भी है ना तो किसी का कार्य है ना किसी का कारण है ईश्वर भी है ना किसी का कार्य है, ना किसी का कारण है कारण का मतलब है यहां पर आ, आ, उपादान कारण ये एकत्व एक, एक पृथकत्व को ना तो कार्य श्रेणी में, में आते हैं ना कारण श्रेणी में आते हैं विभाग है। हाँ विभाग अलग है पृथकत्व अलग है पकड़ में आ गया एकत्व जो एकत्व जो है ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है ऐसे एक पृथक्व भी ना तो किसी का कार्य है ना किसी का कारण है हाँ जी भी नहीं नहीं वो तो कारण बनते हैं द्वित्व जो है ना किसी का कारण बनते हैं मतलब अनेक मिलकर के एक को उत्पन्न करते हैं ना जैसे अनेक मिलकर के एक को उत्पन्न करते हैं तो कारण वहां तो बनेंगे केवल एकत्व नहीं बनेगा कार्य एक, एक, एक, एक, एक, तो तो। एक से ही कोई कार्य नहीं बनता है ना एक से केवल एकत्व से कोई कार्य नहीं बनता जी, कारी नहीं बनता कारण तो होगा ना किसी कारण भी नहीं बनता यही तो कहना चाह रहे हैं नहीं नहीं नहीं अभी सुनो पूरा पढ़ लो पता लग जाएगा आपका अगर बनते हो तो ये क्यों कहेंगे अरे यही समझो समझो ना पूरा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा ना तो कह रहे हैं न कार्य न व कारण न तो ये एकत्व और एक पृथक् न कार्यम बहुति न तो कार्य बन सकते हैं न व कारण न कारण बन सकते हैं एक एक वा एकत्वम कार्य एक कार्यश्रेणिया तदसंभवा कार्यश्रेणी में और कारण श्रेणी में एकत्व एक पृथक् नहीं आसक्त हैं क्यों असंभव होने से हजी अनेक, अनेक, अनेक है हाँ जी प्रकृति तो सामूहिक नाम है बहुत सारे अवयव अवय। है सामूहिक नाम है प्रकृति वो अलग बात है वो तो जाति के रूप में एक के रूप में कहा जाता है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हाँ जी अब आगे देखिएगा क्या कहना चाहते रूपाधि गुणों रूपादि रूपादि तु भवति। रूप, कार्य जो भी गुण ये रूपादि रूपादि रूपादि तु भवति। रूपादि सेगुणिगुण का कार्य और कारण दोनों हो सकते हैं कारण द्रव्य कार्यद्रव्ये निष्ठि कैसे कार्य कारण बनते हैं तो कह रहे हैं कारण द्रव्य में होते हुए और कार्य द्रव्य में होते हुए कारण द्रव्य निष्ठिता नि, निस्थ, सन निष्ठिता सन ये है कार्य द्रव्य निष्ठिता सन कारण द्रव्य निष्ठिता सन यानी नि कार्य द्रव्य में होते हुए या कारण द्रव्य में होते हुए वो कारण और कार्य बन सकते हैं अर्थात उसी को खोला है कारण द्रव्यस्थो रूपाधि गुणा कारणम भवती कारण द्रव्य में रहते हुए रूपाधिगुण कारण बन सकता है किसका कार्य द्रव्यस्थस रूपाधि गुणस कार्य द्रव्य में विद्यमान रूप गुण का कारण द्रव्य में विद्यमान रूप गुण कारण बनता है ऐसा स्पष्ट हो गया जी कारण द्रव्य में स्थित रूप गुण कार्य द्रव्य में स्थित रूप गुण का कारण होता है यह कहना चाह रहे उत्तम यथा जैसे कि पीछे कहा ही था कारण गुणपूर्व का कार्य गुणों दृष्टा कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण देखे जाते हैं परंतु एकत्वम एक, एक पृथक चुण परंतु एकत्व और एक पृथक्तव यह गुण होता हो भी कारण द्रव्यस्थ कार्य द्रव्यस्थो वन कार्य द्रव्यस्त और कारण कार्य कारण द्रव्यस्त होकर के भी कार्यम वा कारणम वा न बहती ये कार्य बनता नहीं है न कारण बनता है भले ही कारण द्रव्य में रहता हुआ ये कार्य द्रव्य में भी रहता हुआ न कार्य बन सकता है न कारण बन सकता है रूपगुण बन सकता है अभी पढ़ो पूरा पढ़ो पता लग जाएगा आ, ये तो ही अनयो, कार्य कारण संभावना एकत्व एक, एक पृथकत्व इन दोनों में कार्य, कार्य और कारण के रूप में पारस्परिकी एक दूसरे की अपेक्षा से कार्य कारण संभावना ना कार्य के रूप में बनना या कारण के रूप में बनना संभावना ही नहीं है यानी न कार्य के रूप में बन सकते हैं न कारण के रूप में बन सकते तदयता अब इसका समाधान बताया जा रहा है क्यों नहीं बन सकते तदयता कार्य वस्त्र यद एक पृथकम च गुणों अस्ति कार्य वस्त्र में जो वस्त्र बनकर के एक कपड़ा बन गई थान बनकर के आ गया ठीक है ना तो इस कार्यरूप वस्त्र में जो एकत्व है और एक पृथकत्व है यह गुण कहलाता है परंतु तत्कार तंतुषु तु अनेकत्वम अनेक पृथकत्व चुणोस्ती कार्य वस्त्र में तो एकत्व है और इसका कारण कौन है तंतु है तंतुओं तंतु का संयोग है बाकी सब कारण बनते हैं लेकिन तंतुओं में रहने वाले अनेकत्व जो है वो कारण नहीं है क्योंकि कारण द्रव्यो में तो एकत्व नहीं है कारण द्रव्य तो अनेक है तो अनेक एक का कारण नहीं बन सकते हाजी भाई अनेक अवयवों का अनेक अवयव मिलकर के एक अवयव ही बन रहा है मतलब द्रव्य द्रव्य का कारण बन रहे बाकी गुण बाकी गुणों के कारण बन रहे लेकिन एकत्व एकत्व का कारण नहीं बन रहा है क्योंकि एकत्व से कोई एकत्व उत्पन्न नहीं हो सकता बहुत तो, बन गया। तो बहुत से बनाए ना एकत्व से तो नहीं बनाए ना बहुत से बनने में कोई आपत्ति नहीं है ना एकत्व की बात हो रही है ना एक संख्या से एक संख्या उत्पन्न नहीं हो सकती कहा हो रही है ये ये तो था इधर उधर मत बताइए पहले हमारे पास सऊ तंतु हैं ठीक है ना सऊ तंतुओं में एकत्व थोड़ा है सऊ तंतुओं में तो अनेकत्व है अब अनेकत्व कारण नहीं बन सकता एकत्व का मतलब ये एकत्व जो संख्या है इनका उपादान कारण या इनका कोई भी कारण अनेकत्व नहीं है ये कहना चाह रहे हैं मतलब यहां एकत्व संख्या कार्य कारण के कार्य कैसे बन गया मतलब सौ तंत्र है ना सौ तंत्रों में अनेकत्व है ना ठीक है ना एकत्व तो नहीं है ना तो फिर कारण कहा बनाए मतलब कार्य कहां बनाए नहीं बनाए ना उसमें एकत्व से एकत्व बनता ही नहीं है ना से नाकत्व बना से एकत्व से अनेकत्व नहीं बनाए ना एक एक तंतु में एकत्व है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है तो ये अनेक तंतु तंतु जो द्रव्य है ना अनेक तंतुओं के द्रव्यों के संयोग से इसमें एकत्व गुण आया है उसमें हमें आपत्ति नहीं है ये कहना चाहते हैं कि सौ तंतुओं में सौ तंत्रों के संयोग से सौ तंत्रों के संयोग से यहां पर एकत्व गुण आया है इस एकत्व गुण का कारण एकत्व गुण नहीं है पकड़ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है भाई अनेक अवयवों का अनेक अवयव कारण है किसका अवयवी का एक अवयवी का ठीक है ना ऐसे ही इस एक अवयवी में जो एकत्व गुण आया है इस एकत्व गुण का कारण कौन है अवयव है अवयवों में हमें कोई आपत्ति नहीं एकत्व संख्या जो है ना एक, एक संख्या वो कारण है क्या इस एकत्व के पीछे एक संख्या कारण है क्या नहीं है अनेक कारण संख्या हमें कोई आपत्ति नहीं अनेक संख्या कारण होने में बस ये पंखड़ी अलग इसमें एक पृथक हमने पंखड़ी लगाई इसमें एक पंखा बन गया तो से इसका एक एक, कौन एक जो पंखड़ी अलग थी उसे। अब जब उसको जोड़ा अर्थात संयोग किया अब तक तो एक पृथक तो था उसके अंदर अब उसको जब जोड़ दिया तो अब एक पंखा बन गया मतलब एक एक पत्ती को आपने जोड़ा अभी पंखा पूर्ण नहीं था अभी एक पंखड़ी थी उसमें एक एक एक अलग थी ना उसको हमने जोड़ नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं। वो ऐसा अनेक तो है तो है कैसे आपने नया दर्शन में पढ़ा है ना वहाँ उत्तर दिया है कि कौन सा ये तीन, तीन दो में तीन दो में वृक्ष को लेकर के बत, बताया वहां पर नहीं वो नहीं वो नहीं तीन दो में पहले आप उसको बाद में खोल लेना पहले समझ लेना वहां उसने यह प्रश्न किया है कि नहीं डाली के टूट जाने से डाली के टूट जाने से वृक्ष फिर भी रहता है ठीक है ना अगर अवयव के हट जाने, जाने पर अवयों के हट जाने पर वृक्ष नहीं रह सकता प्रसंग यह है कि जैसे एक वृक्ष है एक वृक्ष में से एक डाली हटा दिया तो फिर भी एक वृक्ष तो रहता है ना वहां पर ठीक है ना एक वृक्ष रहता है लेकिन ना अगर वो उसको अवयव मानोगे जो डाली है हट गया उसको अवयव मानोगे तो अवयव के हट जाने पर एकत्व नहीं एक, एक वृक्ष नहीं रह सकता अवयव अलग अलग होने पर एक वृक्ष कभी नहीं रह सकता ये सिद्धांत का मत है अवयव तो के अट जाने पर अवयवी नहीं रहता है पर जो एक डाली जाने पर आ, एक वृक्ष तो रहता है ना तो फिर वो अवय नहीं है वो अपने आप में अवयवी है तो अनेक मतलब जैसे एक डाली मतलब एक वृक्ष के अंदर सौ डालियां हैं, सौ डालियां अपने आप में अवयवी है क्योंकि उस एक डाली में भी अनेक अवयव है जैसे मैं कहूँ ये उंगली है ना एक उंगली इस एक उंगली शरीर की दृष्टि से तो अवयव एक लेकिन अपने आप में एक अवयव नहीं है अपने आप में, एक थी तो में प्रितक्तु प्रितक्तु ये, ये एक अवयवी तो है ठीक है ना तो यहां पर इसमें अनेक पृथक है ठीक है नहीं पर सिद्धांत को पहले समझना सिद्धांत यह कहता है अवयव के हट जाने पर अवयवी नहीं रहता है ये सिद्धांत है अवयव के हट जाने पर अवयवी नहीं रह सकता अवयव विभाग भी हो जाएंगे ना तो फिर अवयवी कहाँ रहेगा मन जी एक अभी हो गया। तो अभी उसको अवयव नहीं कहते हैं वो अवयव उस रूप में अवयवी नहीं है पूरे शरीर की दृष्टि से तो एक अवयव माना जाता है पर वो अपने आप में अवयव नहीं है अपने आप में बहुत सारे अवयव उसके अंदर वो अवयवी है अवयवी के अट जाने पर अवयवी तो रहता है क्योंकि बहुत सारे अवयवियों को मिला करके एक बनाया जाता है वहां पर तो उसमें कोई समस्या नहीं है इधर इधर उधर पहले मेरी बात को पूरी मैं आपके बोलूंगा एक रोटी बनाइए ठीक है ना ऐसे दस रोटियों को बनाइए दस रोटियों को बना करके फिर आप जोड़ दीजिए उनको फिर एक बड़ी रोटी बन जाएगी ठीक है ना अब उस बड़ी रोटी में से एक भाग हटा दीजिएगा फिर भी उसको रोटी कहेंगे क्यों क्योंकि जिसको आप हटाए ना वो केवल अवयव नहीं है एक अवयवी है उसका अवयवी है हाँ, बड़े की अपेक्षा से तो अवयव माना जाता है मोटे तौर पर यह अवयव है वास्तव में अवयव नहीं है वो वास्तव में अवयवी है वो तो ऐसे किसी अवयवी के जाने पर फिर भी वो रहता है जिसको आप एक वृक्ष कहते हैं यदि उसको केवल अवयव ही मानोगे तो सिद्धांत है कि अवयव को हटा दो तो अवयवी नहीं रहता जैसे एक रोटी है एक रोटी उस एक रोटी में से एक टुकड़ा भी काट करके आप अलग करते हैं ना फिर भी उसको एक रोटी कहते हैं नहीं कहते हैं ना कहते हैं ना तो वो वो जो एक टुकड़ा जो आपने काटा है ना उस टुकड़े में वो बड़ी रोटी की अपेक्षा से वो अवयव अपेक्षा से अवयव है वैसे अवयव नहीं है वो वो अवयवी है अनेक अनेक अवयवी हैं, अने मिलकर के अवयव बनते हैं ना ये बनते हैं ना, लेकिन जहाँ वास्तव में एक एक अवय है यानी मान लीजिए दो अवयव मिलकर के एक वस्तु बन गया अवयव, अपने दयानुक अवयवी नहीं नहीं वो तो वो तो अव... वो निरावयव है वो अवयव नहीं, नहीं। है निरवय उसमें एकत्व है उसमें टुकड़े नहीं होते नहीं है वो अवयव नहीं है उसको अवयव कहते हैं अवयवी नहीं अवयव का मतलब अवय से मिलकर के अवयवी बनता है उसको अवयव ही कहेंगे अवयवी नहीं है वो अवयवी कहते ही उसमें विभाग होंगे क्योंकि अवयवी उसी को कहते हैं जिसको अवयों से बनकर बन, हो। तो के बन उत्पन्न होता होता है हाँ तो यहाँ यहां जब आप ऐसा करेंगे ना तो फिर वो सिद्धांत तो लागू होगा वहां पर वहां एक पृथक तो नहीं है वो तो मोटे तौर पर तो मान लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है जैसे मोटे तौर पर इसको एक अवयव मानकर के आप कर रहे हैं वो बात नहीं है लेकिन यहाँ वो बात चल रही है मूल में बात चल रही है जहां वास्तव में एक है वो वास्तव में एक है उसमें कोई वो अवयवी मानकर के एक नहीं बोल रहे उसको केवल एक है वो जैसे अणु है एक अणु और दूसरा अणु दोनों को मिलाया तो वहां एकत्व आया है ठीक है ना अब वो एकत्व जो आया है वहां पर उस एकत्व के पीछे कारण एकत्व नहीं है तो अनेकत्व है हा इसलिए इस एकत्व का कारण एकत्व नहीं है वहां अनेकत्व है ये बात कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही पृथकत्व को समझ लेना वहां एक एक पृथकत्व आया है उस एक पृथकत्व का कारण एक पृथकत्व नहीं है ये बात कहना चाह रहे मूल की बात कहना चाह रहे पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को ये जो एकत्व में एकत्व नहीं है आ, नहीं रहता और ए, एक में एक नहीं रहता अथवा यूं कहिए एक एक का कार्य भी नहीं है और एक एक का कारण भी नहीं है ये इस रूप में कहना चाह रहे हैं वो वो एक अलग प्रसंग है वो वहां अवयवी को लेकर के बात कही वहां पर जहां शुरू में एक अवयवी जो होता है वो अनेक अवयवों को मिलाने पर ही एक अवयवी बनता अनेक का मतलब एक से अधिक होना चाहिए दो कम से कम दो होना चाहिए दो अवयों को मिलाने पर एक अवयवी बनता है ठीक है ना अब जो अवयवी बन गया उन अवयवियों को मिलाकर के एक बड़ा अवयवी बना सकते हैं फिर वो आगे से आगे कितना ही कैसे भी बना सकते जिस पक्ष में अभी अभी से अभी अभी से में में ये तो वो, वो अवयव नहीं है वो गौन अर्थ में अवयवी अवयव है ये जिसको हम ये पंखे का एक टुकड़ा जो हम कहते हैं उसको अवयव कहते हैं वो मुख्य अर्थ में नहीं है गौन अर्थ में ऐसा पकड़ में आ रहा है हाँ जी चलें तो कह रहे हैं तद यथा ये, का, ये हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात हाँ जी ये तो यही अन्यो कार्य कारण यो पारस्परिकी कार्य कारण संभावना ना क्योंकि इन दोनों में कार्यकारण को ध्यान में रख करके परस्पर कार्यकारण की संभावना नहीं है तद ये यहां से कार्य वस्त्र कार्य वस्त्र में एकत्वम जो एकत्व आया है और जो एक पृथक्व आया है ये एकत्व और एक पृथकत्व इसको गुण कहा कहा जाता है तत् परंतु तत्कारणे तंतुषु तु अनेकत्वम कारण कारण तत्वों में तो अनेकत्व है और अनेक पृथक्व भी है ऐसा गुण है वो अनेकत्व एक का कारण नहीं है और वो अनेक पृथक्व एक का कारण नहीं है संख्या या गुणत्वादअपी संख्या के गुण होने से भी कार्यस्थ कार्यस्थ एका संख्या न कारणस्थ संख्य न एकत्व अनुसरती कह रहे कार्यस्थ एका संख्या कार्य में यानी कार्य वस्त्र जो एक आया है उस एक कार्य वस्त्र में जो एक संख्या है वह एक संख्या कारणस्थ संख्या अनेकत्वम न अनुसरती कारण में स्थित अनेक संख्या का अनुसरण नहीं करता है अनुसरण कर, नहीं करता का मतलब है उनका वो कार्य नहीं बनता, अनेकत्तु तो बनता है मतलब एकत्व संख्या जो अनेक का अनुसरण नहीं करती है अर्थात अनेक ही इसके कार्य नहीं कारण नहीं है ये कहना चाह रहे नहीं है हाँ ये कहना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यस्थ एका संख्या न कारणस्थ संख्य न एकत्व अनुसरती कारणस्थ संख्या जो है न कारण में स्थित एक संख्या जो है वो एक संख्या इस कार्यस्थ स्थित एक संख्या का अनुसरण नहीं करता एक, एक मिनट कार्यस्थ एका संख्या कार्य में स्थित एक जो संख्या है वह एक संख्या कारणस्थ संख्या अनेकत्वम का <laughs> अनेकत्वम संख्या न अनुसरती न अनुसरते ना। ना।, ना, ना ना है पहले नहीं तो, तो मेरे विपरीत नहीं है मतलब उनके अनुसरण नहीं करता का मतलब है ये उन, आ, उनका कार्य नहीं है लगती वो इसके कारण, कारण, नहीं।, कारण, नहीं।, हाँ, तो तो कारण नहीं है हाँ ऐसा नहीं है नहीं है ये जी एक कार्य में स्थित जो एक संख्या है वो तो एक संख्या कारण में स्थित अनेकत्व का अनुसरण नहीं करता है ये पंक्ति का अर्थ ये है यही है ना पंक्ति पंक्तिक का। कार, कार्य में स्थित एक संख्या कारण में स्थित अनेकत्व संख्या का अनुसरण नहीं करता है मतलब अनेकत्व जो कारण है वो तो एकत्व के लिए कारण नहीं बनते जबकि कारण नहीं बनते है ही एक बना रहे स्वामी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं वो, वो एक संख्या अनेक संख्याओं का अनुसरण नहीं करता है इसका जो अभिप्राय है वो कार्य उनका कारण नहीं है मतलब एकत्व एकत्व एकत्व जो एक एक, एक संख्या है वो इसका कार्य नहीं है अनेकत्व का अनुसरण नहीं करता का मतलब क्या है आपने भी बताया था कि अनेकत्व है वो एक है ठीक है मैं उस बात को बदलता हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कारणों में अनेकत्व है ठीक है और कार्य में एकत्व है इस एकत्व का कारण उसमें जो एक संख्या है मतलब एक एक तंतु में एक संख्या है वो कारण नहीं है ऐसा ही कहना चाहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहते तो इसका पंक्ति का यही अर्थ निकलेगा कारणस्थ संख्या अनेकत्व न अनुसरती अनेकत्व न अनुसरित का तो बताओ फिर क्या कहना चाहते हैं जो आपने बताया तो क्या वही बनते कहा लिखा हुआ की एकत्व एकत्व एकत्व एक जो अनेकत्व है वो उसके लिए कार्य वैसा नहीं लिखा हुआ पर यही तो कहना चाहते है क्योंकि कार्य में तो एक संख्या है और कारणों में अनेक संख्या है ठीक है कार्य में तो एक संख्या है और कारणों में अनेक संख्या है तो अनेक संख्या एक संख्या का कारण कैसे बनेंगे जी जी जी अभी तो बोले थे मेरे को आप क्या कहते हैं हाँ नहीं उलझा नहीं कह रहा हूं मैं ये कहना हूं यहाँ पर ये कह रहे हैं आ, कार्य कारण पारस्परिक कार्यम ना तद यथा कार्ये वस्त्र यद एक च चुनो अस्थिर परंतु तत्णे तंतुषु तो अनेकत्व तु अनेक पृथक गुणों कार्य में तो एक, एक है और कारणों में अनेकत्व है कार्य में एक पृथक है और कारणों में अनेक पृथक है यहां तक पहुंच गए अब कहना चाह रहे हैं संख्या या गुणत्वादी संख्या के गुण होने पर भी कार्यस्थ एका संख्या कार्य में स्थित एक संख्या न कारणस्थ संख्या अनेकत्व अनुसरती कार्यस्थ संख्या एक संख्या कारण में स्थित अनेक संख्याओं का अनुसरण नहीं करता है यह नहीं करती है कारण गुणपूर्वक कार्य में स्थित एक, तो तो एक। संख्या तो नहीं है तो, तो तो इन्होंने तो तो तो ये स्पष्ट कि अनेकत्व तो एकत्व में कारण नहीं होता है ये स्पष्ट से अनेकत्व एक एक मिनट अछ एकस्य वस्त्र शिरोवेष्टनम अंग रक्षकोपीकम हाँ जी हाँ जी एक बात कह रहे हैं अथच एकस्य वस्त्र एक वस्त्र है कार्य वस्त्र है एक वस्त्र या कोई भी शिरोवेष्टनम एक ही वस्त्र से आप शिरोवेष्टनम यानी पगड़ी बना सकते हैं अंगरक्षकम तोलिया बना सकते हैं बना सकते कॉपीन कोपिन बना सकते हैं, हैं। को, परिधानियानि सीव्यन्ते अनेक पैरधयानी वस्त्र अनेकने वस्त्री जाते हैं क्रियन्ते क्रीयते निर्मीयते उत्पन्न किए जाते हैं तु तुम कारण तो एक है, आ? और वस्त्रम एकम कार वस्त्र वस्त्र तरह अने यानी ये कहना चाहते हैं ना तो कारण बन सकता है ना कार्य बन सकता है ये कहना तो तस्य अनेकानि हैं अनेक पहनने योग्य है शिरोवेष्टी कारण वस्त्रे तो एकत्वम कारण वस्त्र में तो एकत्व है एक पृथक तो है तत्कार्यु शिरोवेष्टनादीस तु अनेकत्व अनेक पृथक अस्ति न चेत कारण पूर्वक ये कारण गुणपूर्वक नहीं, तो नहीं।, नहीं। हाँ जी कारण में तो एकत्व है ठीक है और कार्य में अनेकत्व आ रहे हैं तो एकत्व अनेक का कारण नहीं बन सकता मतलब कारण यानी एकत्व जो है ना तो किसी का वो कारण बन रहा है एकत्व पकड़ में आ रहे ना। किसी का कारण नहीं बन रहा है ये ये इस उदाहरण में बताया एक वस्त्र से अनेक वस्त्र पहनने योग्य बनाए जा रहे हैं एकत्व से अनेकत्व नहीं आ उत्पन्न हो सकते हैं तो स्वीकार किया कि वस्त्र में जो वस्त्र था उसमें हाँ। सब में जो एक क्या आपने बोला कि जो इसमें वस्त्र है वस्त्र वो अनेक वस्त्र उत्पन्न हुए हैं हाँ जी उन सभी वस्त्रों में जो एकत्व आया हुआ है हाँ। वो एकत्व तो से है वो कहां से आया है वो तो द्रव्य से आया है अनेक द्रव्य उत्पन्न होते ही वहां एकत्व आया द्रव्य में था तब तो आया नहीं द्रव्य में वहां एकत्व तो था तभी तो नहीं एकत्व कारण नहीं बन रहा है ना एकत्व से अनेकत्व उत्पन्न नहीं हो सकते ये सिद्धांत है भाई एकत्व है ना उस एकत्व से अनेकत्व सिद्ध नहीं हो सकते ये कहना चाह रहे हैं अनेक सिद्ध नहीं हो सकते यही तो कहना चाह रहे कार्य नहीं बनता कारण नहीं बनता भाई एकत्व से अनेकत्व नहीं बन सकते ना कारण नहीं बन सकते एकत्व अनेक का कारण नहीं बन सकता ये कहना चाह रहे हैं <laughs> भाई एक द्रव्य से तो बने हैं द्रव्य से तो कितने ही बन सकते कितने ही द्रव्य बन सकते लेकिन जो एक संख्या है ना उस एक संख्या से अनेक संख्या उत्पन्न नहीं हो सकते आप द्रव्य को साथ में जोड़ करके ऐसा कहना चाह रहे हैं ना द्रव्य से तो द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं एक द्रव्य से अनेक द्रव्य उत्पन्न हो जाएंगे उसमें भी कोई समस्या नहीं है लेकिन जो एक द्रव्य में जो एक संख्या है उस एक संख्या से अनेक संख्या उत्पन्न नहीं हो सकते हैं कहना चाह रहे हैं ये पकड़ में आ रहा है क्या शांत कैसे हो गए चिप पूरा पढ़, पढ़ लीजिएगा पूरा तो हो ही गया मतलब पूरा सूत्र पढ़ लेते हैं अच्छा अतः संख्या या एक, एक पृथकत्व च कार्यश्रेणियाम कार्य कार्यकोटियाम कारण श्रेण्याम कारणकोटियाम नास्ता इसलिए उपसंहार कर रहे हैं एक प्रकार से यहां पर संख्या या एकत्वम संख्या का जो एकत्व है और एक पृथक तो है ये कार, कार्य श्रेणी में या कार्य कोटी में अथवा में यू कहिए कारण कोटी में नहीं आते हैं जी, जो एक वस्तर था, उससे पहले, पहले पहले इसको पूरा पढ़ लो तो शंकर आ, कोई बात नहीं शंकर मिश्रा दिवी कार्य कारण अवय अवयवि अभेदम संख्या संक, अच्छा सांख्य कल्पय तकरणार्थम सूत्रम असंबद व्याख्यात वो कहते हैं शंकर मिश्रादी व्याख्यकारों ने कार्य कारणों को कार्य और कारण को अवयव और अवयवी के रूप में अभेद मान करके सांख्यम सांख्य के मत के अनुसार कल्पना करके तराकरणार्थम उसके निराकरण के लिए इस सूत्र की व्याख्या गलत ढंग से की है तत्र तथा प्रसंगा। इस सूत्र में ऐसा प्रसंग नहीं है कोई सांख्य के किसी सिद्धांत को कल्पना करके यहाँ पर बताया जा रहा हो ऐसा नहीं है प्रसंगस्तु अत्र नाम पारस्परिक का कार्य यहां प्रसंग तो यह है कि गुण जो है परस्पर एक दूसरे के कार्य या कारण नहीं बनते हैं इस प्रकार का प्रसंग है जो कि उत्तर सूत्रेना स्पष्टम ए तद आगे आने वाले सूत्र से भी यही बात सिद्ध होती है एतद अनित्योर व्याख्यात ये बात अनित्य पदार्थों में कही गई है इस रूप में अब आइए मुख्य प्रसंग पर मुख्य प्रसंग में ये कहना चाहते हैं एकत्व न तो कारण बनता है किसी का एकत्व गुण संख्या एक संख्या किसी का कारण नहीं बनता बनती ना जी ये तो बाद में बताता हूं पहले इस बात को सुन लो और दूसरी बात कहिए एक किसी का कार्य नहीं बनता या तो कारण बनता है ना कार्य बनता है यानी एकत्व से कोई कार्य नहीं बनता यानी एकत्व से एकत्व संख्या उत्पन्न नहीं होती यो समझ लीजिएगा अब द्रव्य को साथ में मत जोड़ना एकत्व संख्या से एकत्व कार्य संख्या उत्पन्न नहीं होती है पकड़ में आए सिद्धांत के रूप में देखिएगा एकत्व संख्या से एकत्व संख्या उत्पन्न नहीं होती है एक बात यानी एकत्व संख्या किसी का कारण नहीं बनती और एकत्व संख्या कार्य भी नहीं बनती है न तो कार्य है किसी का और ना कारण है किसी का एकत्व ये कहना चाह रहे हैं शब्दों में स्पष्ट हो गया पहले इस बात को समझ लीजिएगा अनेक संख्याएं मिलकर के एक संख्या को उत्पन्न नहीं करती है नहीं ये नहीं कहना चाहिए एक संख्या हाँ अंत वाला समझ लीजिए कारण नहीं बनता ये समझ लीजिएगा यानी एक संख्या अनेक संख्याओं का कारण नहीं बन सकती है। ये तो स्पष्ट हो गया यानी एक संख्या थी अब वो एक संख्या अनेक संख्याओं का कारण नहीं बन सकती हाँ जी हा जी हे तो यही है ना एक अनेक का कारण कैसे बनेगा एक में इतने सारे बनाए तो वो द्रव्य बन रहे हैं। द्रव्य द्रव्य बन बन तो है, तो रहे हैं हैं सकते तो आ रहा तो भी लेकिन तो तो रूप तो एक है ना इसमें रूप तो अनेक है नहीं नहीं नहीं देखिए ना जैसे तंतुओं में सौ तंत्र है तो सौ रूप है ठीक है वो एक जैसा है उसमें तो, तो, तो, तो आ, रूप तो एक जैसा है उसमें कोई आपत्ति नहीं तो है वही तो है कि आखिर रूप को लिया तो ले लिया ठीक है लेकिन संख्या को नहीं ले रहे उसका उसका सशक्ति भाई एक संख्या है तो एक ही संख्या है ना एक संख्या से अनेक संख्या कैसे उत्पन्न होंगे एक है तो एक ही है वो अनेक संख्या कैसे होंगे एक संख्या से अनेक संख्या कैसे उत्पन्न होंगे ये बताइए आप हाजी एक एक एक से के बाद दो दो मिलकर के दो बनेंगे उसमें तो कोई बात नहीं लेकिन एक ही से दो थोड़ा बनेगा ये कहना चाह रहे एक संख्या और दो संख्या दोनों को मिलाकर के दो संख्या बन जाएंगी उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक ही संख्या से दो संख्या गुण उत्पन्न होती है कैसे हो सकता है ये कहना चाह रहे हैं पहले पहले इस बात आप द्रव्य को साथ में मत जोड़िएगा द्रव्य तो एक द्रव्य से एक द्रव्य उत्पन्न होता उसमें कोई आपत्ति नहीं एक द्रव्य से अनेक द्रव्य उत्पन्न होते हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं आपत्ति केवल यह कि एक ही संख्या आप बोल रहे हो अब इस एक संख्या से क्या दो तो संख्या उत्पन्न हो सकती है हाँ कैसे बोल रहे हो कैसे उत्पन्न हो सकती है बताओ बिना एक के दो बन ही नहीं सकता भाई एक ही है और ये एक ये दो हो गए ना इस एक इस एक से दो संख्या बन गई जिसको आप दो संख्या बोलते हो इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है एक ही से दो संख्या बन सकती है क्या जी, जी। कैसे ये है, दो टुकड़े कहा दो द्रव्यों के कारण से वो दो द्रव्यो के कारण से दो संख्या आ गई यही तो आपको पकड़ना है एक था। अभी तो एक तो तो तो था आया जी एक और जो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो द्रव्य वो द्रव्य के कारण से हैं भाई जिसको आप एक संख्या कह रहे हो ना उस एक संख्या से दो संख्या तीन संख्या चार संख्या उत्पन्न नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक ही है इस बात को पकड़ो हाँ आएगा तो दो, आ, दो बनेंगे तीसरे एकत्र है तो दो तीन बनेगा मतलब एक एक ही, एक ही है उसको अब दो कैसे बनाओगे एक तो एक ही है एक को चार कैसे बनाओगे ये कहना चाह रहे चाहे तो एक संख्या एक संख्या अनेक संख्याओं का कारण नहीं बन सकता नहीं बन सकती जी तो अभी जो यू कही था उसमें तो दो द्रव्य पहले दो द्रव्य उत्पन्न होने कारण द, तो के, एक, एक हो आ, के कारण से दो तो संख्या आ जाएंगे क्योंकि संख्या जो द्रव्याश्रित होते हैं कहा द्रव्य बनते ही द्रव्य के अंदर ए, एक संख्या उत्पन्न हो जाती है वो द्रव्य निष्ठ है वो उत्पन्न हो जाएगी कहां से आएगी मतलब ऐसा कोई यूं चल करके कोई आकर के उसमें थोड़ा बैठेगा वो तो उत्पन्न हो, उत्पन हो जाती है द्रव्य में उत्पन्न होती है और द्रव्य में समाप्त हो जाती है मतलब अनेक द्रव्यों को मिलाएंगे तो एक द्रव्य बन जाएंगे ना तो एक द्रव्य बनते ही वहां एक संख्या ही रहेगी वहां अनेक संख्या नहीं रहेंगी ऐसा इस बात को समझ लो हाँ जी वेद निष्ठ जी समझ में आ रही है ये बात अरे हाँ जी अरे तो चुना हुआ है वो वो तो कोई बात नहीं वो बाद में आएगा पहले इसको तो समझ लो कि एक संख्या से दो संख्या तीन संख्या चार संख्या उत्पन्न नहीं होंगे जिसको आप दो बोल रहे हो ना तो एक लाओ फिर दूसरा एक लाओ तब जाकर के उन दोनों को मिला करके आप दो संख्या बोलते हो एक ही संख्या से दो संख्या कैसे आएगी हाँ जी अनेक, अनेक से भी एक नहीं आ सकता यही कहना चाहते ने ने वो तो अवयवों से अवय एक अवयव अवयवी बन जाएंगे ना तो फिर वह द्रव्य वह द्रव्य। अनेक द्रव्यों से एक द्रव्य बनेगा एक उत्पन्न तो द्रव्य द्रव्य उत्पन्न हो गया में हो तो है ना वो उसका है वो अनेक का नहीं है ये समझना है अब मेरे को पकड़ में आ रहा है हाँ।, संख्या, संख्या नहीं बनती। हाँ जी कहना चाह रहा है नहीं एक संख्या एक संख्या एक संख्या जो है एक संख्या से दो तीन या कितनी संख्या उत्पन्न नहीं हो सकती है एक है तो एक ही रहेगी तो वो समझ में आ गया गुन गुन नहीं गुन से गुन गुण से गुण उत्पन्न होते हैं लेकिन ये एक अपवाद है संख्या एक संख्या वो भी एक संख्या में एक संख्या में एक अपवाद है ये गुण से गुण उत्पन्न होता है रूप से रूप उत्पन्न होता है स्पर्श से स्पर्श उत्पन्न होता है रस से रस उत्पन्न होता है गंद से गंद उत्पन्न होती है एक से एक उत्पन। पर एक से एक उत्पन्न नहीं हो सकता हाँ तो जी एक से अनेक भी उत्पन्न नहीं होते हाजी हाँ हाँ क्या नहीं एक नहीं वो संख्या के रूप में अलग है वो द्रव्य के रूप में तो निकल जाएंगे ना वो तो द्रव्य मानेंगे ना द्रव्य में कोई आपत्ति नहीं है गुण में आपत्ति है रूप से, रस से, रस से नहींतु नहीं तो नहीं नहीं, का मतलब है वहाँ रूप रूप से रूप उत्पन्न होता है स्पष्ट दिखता ही है नहीं नहीं तो है से कर दिया। हाँ वो संख्या तो अलग है वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है पर एक से दो तीन चार कुछ भी नहीं उत्पन्न एक तो एक ही रहेगा बस तो अलग अलग बोन है, बोन तो है। और अनेक अनेक ही रहेंगे अनेक से एक नहीं होगा ये <laughs> ये तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं है आप देखो एक से अनेक नहीं होते तो अनेक से एक नहीं होते हैं क्योंकि अनेक तो अनेक ही रहेंगे क्योंकि वो संख्या है अनेक वस्तुओं जी अनेक तंत्र से थे थे तंतु तंतु से तंतु बन जाएगा तंतु से एक मतलब अनेक तंतुओं से अनेक द्रव्यो से एक द्रव्य बन जाएगा मतलब द्रव्य बन जा रहा है जी एक में अनेक वो कारण बनेगा वो संयोग कारण बन रहा है बस केवल यानी अनेक द्रव्यों के संयोग से एक द्रव्य उत्पन्न होगा वो द्रव्य है और द्रव्य उत्पन्न होते हैं उसमें एक संख्या आएगा पर वो जो एक संख्या आई है उस एक संख्या के पीछे वो अनेक संख्या कारण नहीं है ये है द्रव्य द्रव्य के कारण है ये कहना चाह रहे ऐसे ही पृथक्व है एक पृथक्व से अनेक पृथक्व उत्पन्न नहीं, नहीं होते और अनेक प्रतक्तु से एक प्रतक्तु उत्पन्न नहीं होता है बस यही अपवाद है बाकी सब जगह कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कारण कारणों में रूप है इसलिए कार्य में रूप आया वो दिख ही रहा है प्रत्यक्ष यहां प्रत्यक्ष ऐसा दिख नहीं रहा है हाँ सूत्रार्थ लिख लो कार्यकारनो एक अव अभाकृथक् एक ना विद्यते। कार्य और कारण में, कार्य और में एकत्व, एक पृथक् का अभाव होने से कार्य कारण में एकत्व एक पृथकत्व का अभाव होने से एकत्व एक पृथकत्व कार्य और कारण नहीं होते हैं एकत्व एक पृथक्व कार्य और कारण नहीं होते हैं हाजी सूत्रात्व हाँ जी कार्य हाजी कार्य और कारण एक तो एक तो, एक तो का में एकत्व और एक पृथक एकवायिकन कितने जैसे मानी हमने बताया कोई द्रव्य बना ले तो समवाही कितने होते हैं द्रव्य के समवाही कारण अनेक द्रव्य होते द्रव्य होते लेकिन समवाही कितने होते हैं समवाही होता एक का समवा कारण और असमवा एक एक ही होते हैं अच्छा हाँ कारण के अंदर और कार्य के अंदर एकत्व तो नहीं अपना भाव बता दिया अब कोई द्रव्य से जो सिद्ध कर जो घट सिद्ध कर रहे हैं तो घट सिद्ध करने में जो संयोग विभाग है वो क्या है असामवा कारण कितना असामवा कारण कितना बनता है एक, एक बनता है तो एक बनता तो है संयोग एकत्व आ रहा है की नहीं आ रहा है संवाय एक बनता है क्या है वो संवाय अपने आप में अन्याश्रित है ना इसलिए उस अन्याश्रित में ये एकत्व नहीं रहता है यही तो समस्या है यही पकड़ना है आपको जैसे रूप में रूप नहीं रहता है ऐसे कर्म में कर्म नहीं रहता है ऐसे ही संवाय में भी एकत्व नहीं रहता है वो वो जो एक समवाई कह रहे हो ना वो एक, एक जो बोल रहे हो ना वो एक द्रव्य के आश्रित है तो है कि कितने कारण होते है? तीन कारण होते होते है। हैं? हैं। तीन तो संख्या को है। वो गौन प्रयोग, प्रयोग है क्योंकि समवाही में एक नहीं रहता असमवाई में भी एक नहीं रहता वो कारण में भी एक नहीं रहता वो तो सब द्रव्य में रहते हैं वो द्रव्य निष्ठ है समवाय तो क्या मतलब द्रव्य अलग समवाय शब्द को बता रहे हैं ना ये समवाय एक पदार्थ है उस समवाय रूपी पदार्थ में एक संख्या को रख रहे हैं ये फिर वही बात है इधर <laughs> इधर मैं आपसे बात करता हूँ पहले समझ ले द्रव्य अलग हो गया गुण अलग हो गया कर्म अलग हो गया तीन समवायवा नहीं वो सामान्य विशेष और समवाय ठीक है ना तो अब समवाय जो है ना समवायी एक पदार्थ है जब द्रव्य में द्रव्य एक कह रहे हो ना वो तो एक जो है द्रव्य में रहता है अब ये जो समवाय कह रहे हैं ना ये समवाय भी द्रव्य में रहता है समवाय संबंध जिसको आप कहते हैं यहाँ समवाय संबंध है ये समवाय संबंध कहाँ रहता है द्रव्य में रहता है तो समवाय एक जो बोल रहे हो ना वो एक समवाय नहीं है वो समवायी जिस द्रव्य में रहता है उस द्रव्य में वो एक है ऐसा है जैसे ये भी इसमें भी एक संवाय है इसमें भी संवाय है इसमें भी संवाय है ठीक है ना तो एक संवाय, दो संवाय, तीन संवाय ऐसा जो बोलना चाह रहे हैं ना तो ये एक संवाय वो द्रव्यनिष्ठ है वो एक द्रव्य में रहता है जैसे एक गुण है तो ये एक गुण जो है ना वो एक गुण तो जो गुण जिसमें रह रहे है ना उसी द्रव्य में वो एक भी रहता है तो द्रव्य में रहने वाले एक को गुण के साथ हम आरोपित कर रहे हैं गोण प्रयोग में ऐसे ही द्रव्य में रहने वाले एक संख्या को संवाय के रूप में आरोपित कर रहे हैं ऐसा है पकड़ में आया जी। आप बोलिए द्रव्य होता है संवाय कारण हाँ जी हाँ जी तो द्रव्य संवाय कारण है हाँ तो द्रव्य कारण बनता है कारण के अंदर आपने कहा तो रहता है क्या क्या कारण के अंदर एकत्व तो नहीं रहता है कारण <karen> का मतलब समवाय समवाय में वाई कारण बोलो तो संवाय में नहीं आपने सूत्र लिखा में एक पृथत्व अभाव ठीक है ना कार्य और कारण में ठीक है ना यानी कार्य पदार्थ हो या कार्य पदार्थ हो उनमें एकत्व और एक पृथत्व का अभाव है जी। ये कहना चाह रहे हैं ये जो जो तो है कारण में एकत्व का नहीं, होता है। नहीं, नहीं उसमें उस में तो रहेगा द्रव्य तो द्रव्य तो कारण बनता है कारण बनता, उसमें आपत्ति नहीं कारण यह कार्य कारण एक पृथक एक पृथक्व रूपी कार्य एक पृथक्व रूपी कारण ऐसा है यहाँ कार्य कारण का मतलब है वो द्रव्य वाले कार्य यहां यहां कार्य एक एक कार्य कारण कारण कारण नहीं है पर एक एक ऐसे ही एक रूपी और एक तु एक तु रूपी इन दोनों में एकत्व और एक पृथकत्व नहीं रहते ऐसा इसका अभिप्राय है जो था, जो सूत्र सूत्र होता हाँ जी चौबीस गुण हाँ जी वहाँ गुण दिखाए कारणपूर्वकुण हाँ क्या मतलब कारणपूर्वकुण मतलब कारणों में जो गुण होते हैं वही गुण कार्यो में होते हैं ये इसका अभिप्राय है आप शब्दों में क्यों उलझाना चाहते हो और क्या करना गुण का मतलब गुण कारणों में जो गुण है वो गुण कार्यों में होते हैं ये इसका अभिप्राय है मतलब कारणों में जैसे कारण द्रव्य में रूप गुण है तो कार्य द्रव्य में भी रूप गुण होगा कारण द्रव्य में अगर रूप नहीं है तो कार्य द्रव्य में भी रूप नहीं है इसका मतलब ये है आप क्या पूछना चाहते हैं इस मतलब से अतिरिक्त यही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कार्य द्रव्यो में जो जो गुण होते हैं वैसे उन्ही गुणों के अनुरूप ही कार्य द्रव्यो में गुण आते हैं ये कहना चाहते हैं उसका विकल्प है यहां कि एकत्व और एक पृतत्व कारण गुण पूर्वक नहीं होते ये इसका ये एक अपवाद है यहां पर ऐसे भी कुछ गुणों को बताए थे ना पीछे गुण जो है अपने जैसे उत्पन्न भी करते हैं और नहीं भी करते हैं हाजी कर। वो जो भी वहां बताया होगा गुण गुण को उत्पन्न करते हैं लेकिन सारे गुण सारे गुणों को उत्पन्न नहीं करते जैसे एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता एक पृथत्व एक पृथत्व को उत्पन्न नहीं करता ऐसा बस जब समझ में आ रहा है तो हेतु की क्या जरूरत है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें हेतु की हेतु की जरूरत तब होगी ना जब आपको प्रत्यक्ष से समझ में आ रहा है तो फिर हेतु की क्या जरूरत है क्या मिल रहा है वो तो द्रव्य की बात हो रही है ना वो तो द्रव्य है द्रव्य में गुण रहते हैं उसका मना नहीं कर रहे हैं भाई आप द्रव्य को गुण के साथ क्यों जोड़ते हो द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं एक द्रव्य अनेक द्रव्यों को उत्पन्न करता है इसका माना किसने किया है यहाँ बात हो रही एक संख्या क्या एक संख्या से दूसरी एक संख्या उत्पन्न होती है मतलब ये एक संख्या कारण बन सकता है दूसरी संख्या का एक संख्या का नहीं बन सकता है, ये कहा संख्या दो बताओ द्वित्व द्वित्व का कारण तो बन जाएगा जी मतलब ये दो पदार्थ हैं ये इसमें दो संख्या है तो इन दो पदार्थों से दो दो दो कार्य पदार्थ बन गए वहां पर द्वित्व द्वित्व द्वित्व द्वित्व हो जाएगा तो का कारण इसलिए नहीं बन सकता एक से कोई एक उत्पन्न नहीं होता है कहीं भी एक से एक उत्पन्न होता वो नहीं देखते मतलब <laughs> एक संख्या से एक संख्या उत्पन्न नहीं होती हाँ हाँ जी चलो कोई बात नहीं हाँ विचार <laughs> कर लेना पहले ओंकार करते हैं और और विचार कर लें ले कल आप अच्छी तरह विचार करके आना कु प्रणाम